आध्यात्मरामायण अयोध्या कांड सर्गसात पपात भूमौ नि दृष्टवा दुखिता तक पुनरप्याह वो न कि तब उन्होंने ऐसी दशा में देख कैके ने दुखित होकर फिर कहा बेटा तुम शोक क्यों करते हो राज्य महति इति दुखस्यावसर कूतालोक्य मातरम प्रदह ऐसे महान राज्य को पाने पर दुख का कारण ही कहाँ रह जाता है माता को इस प्रकार कहती देख भरत जी ने क्रोध से जलते हुए से कहा असंभाष्यासि पापे मे घोरे झर्तिघाति पापेगर्भजाह पापवा लश्सात अहमग्नि प्रवेश भक्षायाम्यहम खड्गेन वाथ चात्मा हवा याम्शय दुष्टे तम कुंभपाक गमिष्य अरी पापनी तू बात करने योग्य नहीं है अरी घोड़े तू अपने पति की हत्या करने वाली है अरी पापे तेरे गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अब तो मैं भी प्रत्यक्ष ही महापापी हूँ मैं या तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा या विष खा लूँगा अथवा खड्ग से आत्मघात करके यमलोक को चला जाऊंगा हे भर्तृात हे दुष्टे तो भी कुंभी पाक नरक में पड़ेगी यदि निर्भस् कैकेयी कौसल्याभुवनमयू सां भरत दृष्टि मुक्तकंठारोद पादे पति भरतदारुदन आलिंग्य भरतम साध्वी राम माता यशस्विने साति दीन वदना शास्त्र नेत्रे दम ब्रवीत कई कई को इस प्रकार डांट वे कौशल्या के घर गए भरत को देखते ही माता कौशल्या मुक्त कंठ से रोने लगी तब भरत जी भी उनके चरणों में पड़कर रोने लगे उन्हें गले लगाकर चिंता से महादुर्बल और अति अतिनवदना यशस्वनी राम माता कौसल्या नेत्रों में जल भरकर कहा पुत्री गूरम एवं सर्वूदि उत्तम मात्रुत मातृचेष्टि पुत्र सभा वनमे वजात सलक्ष्मणों में रघुरामचंद्र तेरा बरो बद्ध जटा कलाप तंत दुख समुद्र हा राम में रघुवंशनाथ जा मे तम परमा तथापि दुखम न जहाँति माम वई विधिर्बलिया मे मनीषा बेटा तुम्हारे बाहर चले जाने से जो जो अनर्थ हुआ है अपनी माता की वे सब करतूते तुमने उसके मुख से सुन ही ली होगी मेरा पुत्र रघुश्रेष्ठ रामचंद्र अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के सहित चीर वस्त्र धारण कर और जटाजूट बांधकर मुझे दुख समुद्र में डुबोकर वन को चला गया हा राम हा मेरे रघुवंश शिरोमणि आप साक्षात परम पुरुष परमात्मा ने मेरे गर्भ से जन्म लिया तथापि दुख ने मेरा पल्ला नहीं छोड़ा इससे मेरा विचार है कि विधाता ही बलवान है